साग्र जा सह गण रघुनाथन्व सवधूत पजन सहित श्रीकृष्ण चैतन्यं श्रीराधा पान सह गण लललताशाखान्वता आजाबितुजौ कनकावद संकीर्त कमलाय संगीर्त नईकमलायताक्षौ विश्व द्विजरौ युगधर्म पलौ वंदे जगत्कुण अनर्पित चरीचरावती नक्कल सामर्पयत मुन्नतोज्वलसा सभक्तिश्रिय हरिपुरट सुंदर द्वितकद संदी पिता, सदा हृदय कंद स्फुत शचीनंदन तप्त कांचन गौरांग्य राधे वृंदवनेश्वरी वृषुहासुते देवी प्रणुमा हरिप्रिये नारायण नमस्कृति नरम चोत्तम दीवीं सरस्वती व्यास तथो जयमदीर ये वाछाकुभ्य कृपा सन्ुभ्य पत्ता पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः हे श्री सनातन प्रभो करुणाम बुराशे हे रूप दुर्गत जनक दयावलोक हे भट्टुग्म सुमते रघुनाथ में मतेर दासजीव मेतमतेर्दयावन बिहारी जय पर मंगल श्रीमद माधव महोत्सव श्री, श्री नान्ली मुखीजी राधारानी के पास में उनके बगीचे में आई हैं श्री रासेश्वरी लाडली जो आप अपने बगीचे में आम के वृक्ष के चबूतरे के ऊपर विराजमान हैं श्री नानीमुखी जी बता रही हैं कि अरी सखी के में श्री यशोदा जी के पास से मिलकर के जब आ रही थी उस समय श्री पौर्णमासी जी उन्होंने भी वहां पर मुझसे ये कहा कि मेरा इस समय व्रत चल रहा है पयु व्रत इसलिए बहुत दूर चल नहीं सकती हूं तुम श्री को मेरा खूब आशीर्वाद प्रदान करना और पौर्णमासी जी ने तुमसे ये खबर करवाई है अपनी अभिलाषा प्रकट की है कि कब वो अवसर होगा जबकि राधा को मैं चंद्रमा के साथ में मिलाती हुई वैशाखी या वैशाखी जो पूर्णिमा है उस पूर्णिमा के समान शिशोभित तो होंगे वैशाखी पूर्णिमा के दिन या वासंती पूर्णिमा के दिन चंद्रमा वो अपूर्व रूप से विराजमान होता है पौर्णमासी के दिन चंद्रमा पूर्ण रूप से खिलता है तो राधा नाम करके जो नक्षत्र है वह चंद्रमा के साथ में मिलकर के विशाखा नाम नक्षत्र वह चंद्रमा के साथ में मिलकर के जब विराजमान होता है चैत्री पूर्णिमा के दिन तो उसके आगे का जो महीना होता है वो वैशाख कहलाता है विशाखा नक्षत्र से ही वैशाख मास शुरू होता है जिस पूर्णिमा के दिन जो नक्षत्र होता है उस नक्षत्र से ही प्रारंभ करके आगामी जो मास होता है उस मास का नाम ज्योतिष में होता है जैसे चित्रा नक्षत्र से जो प्रारंभ होगा उसका नाम चैत्र होगा विशाखा नक्षत्र से जो शुरू होगा वो वैशाख कहलाएगा ज्येष्ठा नक्षत्र से होगा तो जेठ उत्तराषाढ़ा से जो शुरू होगा वो आषाढ़ तो इसी तरह से श्रवण नक्षत्र शुरू होगा तो श्रावण श्रावण के बाद में उत्तरा भाद्रपद से जो शुरू होगा वो भाद्रपद तो ये श्रावण भादव जो अश्विनी नक्षत्र शुरू होगा तो अश्विन कृतिका से शुरू होगा तो कार्तिक से शुरू होगा तो माघ विशेष पूरे से शुरू होगा तो पौष मघा से शुरू होगा तो माघ और उत्तरा फाल्गुन से शुरू होगा तो फाल्गुन तो बारे महीनों के जो नाम है वो बारे महीनों के नाम नक्षत्रों के आधार पर ही है तो पौर्णमासी जी कह रही हैं कब वो अवसर होगा जैसे पौर्णमासी के दिन जो विशाखा नक्षत्र है विशाखा रा, राधा ज्योतिष में एक ही नक्षत्र के दो नाम है उसको कहीं विशाखा कहते हैं कभी राधा कहते हैं तो राधा नक्षत्र को कब में चंद्रमास के साथ में मिलाती हुई विराजमान होंगी तो जैसे विशाखा नक्षत्र का चंद्रमा के साथ में योग होने पर वैशाख मास प्रारंभ होता है ऐसे ही कब वो पूर्णमासी होकर के विराजमान होगी जिस समय सूर्य और चंद्र दोनों एक राशि के ऊपर ही होते हैं उसका नाम ही पौर्णमासी है ज्योतिष शास्त्र में जब दोनों एक राशि के ऊपर होते हैं सूर्य और चंद्र तो उस स्थिति का नाम पौर्णमासी जी होता है पौर्णमासी होता है तो वो जो ज्योतिष के संदर्भ हैं रेफरेंसेस उनको ही कहीं कलेक्ट करते हुए उनको ही कहीं संकलित करके यहां पर कह रही हैं कि पूर्ण मा रुचर पूर्ण ने भात गोकुल मनभ्र पुष्कर चंद्रमा त्वंत पुत्र वर शारद प्रभा बोले अरे बेटी राधारानी से कह रही है पौर्णमासी जी माता सुंग करके छाती से लगा करके राधिका को आशीर्वाद देती हुई श्री पौर्णिमा जी कह रही हैं कि बेटी मैं जो पूर्णिमा हूं मुझे पूर्णिमा बनाने वाली तू ही है पूर्णिमा रुचि भरस्य पूर्ण मुझ भरस पूर्णिमा पूर्ण को अपनी रुचि से पूर्ण करने वाली पूर्ण करने वाली तू ही है जैसे पूर्णिमा के दिन जो चंद्रमा है वो चंद्रमा अपनी चांदनी की पूर्णता से युक्त होकर के विराजमान ऐसे मुझे पूर्णमा पूर्णिमा बनाने वाली पूर्णिमा को पूर्ण पौर्णमासी पौर्ण बनाने वाली तू ही है तो पूर्णमा रुचिश्य पूर्ण रुच पूर्णमा पूर्ण को कांति से युक्त करने वाली तू ही है भात गोकुलम अनभ्र पुष्करम बोले अरी सखी ये गोकुल रूपी अनब्र पुष्कर है पुष्कर माने आकाश तो गोकुल रूपी एक माने निर्मल आकाश है इस आकाश को शोभा से युक्त बनाने वाली तू ही है जैसे पूर्णिमा के दिन आकाश सबसे ज्यादा शोभा से युक्त होकर के विराजमान होता है ऐसे मुझे आनंददाय बनाने वाली तू ही होकर के विराजमान है माधव स्वयं अदभ्य चंद्रमा इस पूर्णमासी के समय माधव माने वैशाख के समय वैशाख का मधुओ माधव तो वैशाख का जो महीना है उसमें अदभ्य चंद्रमा जैसे निर्दोष चंद्रमा विराजमान होता है तो श्री श्याम सुंदर तो इस समय निर्दोष माधव माने बसंत ऋतु में निर्दोष चंद्रमा के समान है वर वारदक प्रभा और बेटी तू शरदीन प्रभा के समान है तो एक रूपक है वो रूपक है शरद ऋतु के ये तू माने बसंत ऋतु में पूर्ण पौर्णमासी का रूपक है पूर्णिमा तिथि का रूपक है कि पूर्णिमा रुचिभर से पूर्ण पूर्णिमा को रुचिभर मने अपनी अंगकांति से शोभा से भरने वाली यदि कोई है तो वो तू ही है जो पूर्णिमा को रुचिश पूर्ण अपनी चमक से भर देने वाली है तो जैसे बसंत ऋतु में चैत्री पूर्णिमा या फाल्गुनी पूर्णिमा वो फाल्गुनी पूर्णिमा जैसे अपूर् से कांति से भर जाती है पूर्णिमा तिथि में जैसे रुचि सबसे ज्यादा भरती है ऐसे मुझे आनंद से भरने वाली तू ही है तो पूर्णमा रुचि भरस्य पूर्ण में पूर्णिमा की रुचि से पूर्णमा को भरने की वाली पूर्णिमा शब्द के दो अर्थ होंगे पूर्णमा पूर्णि पूर्णिमा तिथि और पौर्णमासी तो मुझे पूर्णिमा तिथि रूपा पौर्णमासी को आनंद की रुचि से भरने वाली ही है ये अर्थ हुआ पूर्णमा रुचिभर से पूर्ण, पूर्ण। अरे सखी मैं मुझे परिपूर्ण करती हुई भांति तू ही अरे बेटी तू ही परम परम रूप से भाती मानी सुशोभित हो रही है और श्री श्याम सुंदर कैसे हैं श्री वृंदावन कैसा है बोल गोकुलम अनभ्र पुष्करम श्री गोकुल यह है अनभ्र माने निर्दोष जिसमें बादल नहीं हैं अभ्र कहते हैं बादल को निर्भ्र माने निर्दोष बादलों से रहित पुष्कर माने वह एक आकाश होकर के विराजमान गोकुल रूपी आकाश में पूर्णिमा रूपी मुझे रुचि से भरने वाली तू ही है गोकुलम अनभ्र पुष्करम गोकुल है अनभ्र माने बादलों से रहित तो स्वच्छ पुष्कर माने आकाश और माधव स्वयं अदभ्य चंद्रमा और इस आकाश में खिल रहे हैं कौन तो जैसे वसंत ऋतु के स्वच्छ आकाश में चंद्रमा खिलते हैं इसी प्रकार माधव श्री कृष्ण वे ही अदभ्य चंद्रमा होकर के विराजमान हैं कृष्ण का नाम है माधव महाशब्द का अर्थ होता है लक्ष्मी माशब्द लक्ष्मी का वाची है और उसके जो धाव हो पति हो उनका नाम है माधव तो माधव माने लक्ष्मीपति और ब्रिज में लक्ष्मी कौन है ब्रिज में लक्ष्मी है राधा रानी तो उनके ही जो स्वामी होकर के विराजमान है ऐसे में माधव मानी श्री कृष्ण ही जो लक्ष्मी स्वरूप ब्रिज गोपी कारण है उनके परम प्राण नाथ होकर के विराजमान है स्वामी होकर के विराजमान है माधव स्वयं चंद्रमा वे अदभ्य माने निर्मल चंद्रमा होकर के विराजमान है। हैं। कहते बादल को अभ्र कहते हैं बादल को और अदभ्य का तात्पर्य है जिसमें दाग नहीं है ऐसा निर्मल चंद्रमा के समान श्री कृष्ण बिराजमान है और त्वं तो पुत्री और बेटी तू अरे राधिका तू वर वारदक प्रभा शरद कालीन प्रभा के समान है शारद प्रभा शरद कालीन प्रभा के समान है इस प्रकार तू मुझे पूर्णिमा को पूर्णिमा बना दे मुझ पौर्णमासी को पौर्णमासी बना ले दोबारा सुन ले के पूर्णिमा रुचि भरस्य पूर्णे मुझे पौर्णमासी रूपी पूर्णिमा को रुचि से भरने में तुम तीन जन ही कारण हो पहला कारण कौन है बोले गोकुलम अनभ्र पुष्करम यह गोकुल रूपी सुंदर आकाश दूसरा कारण कौन है माधव स्वयं अदम्र चंद्रमा श्री माधव भी अधभभ्र चंद्रमा निर्मल चंद्रमा जिसमें दाग नहीं है संसार का जो चंद्रमा है उसमें तो दाग है मृग चिन्ह है काला धब्बा है कलंक है पर श्री शामक चंद्रमा है निष्कलंक चंद्रमा है और तू कैसी है शारत की शरद समान है। तो पर आश्चर्य है कि शरद काल भी यहाँ पर एक काल में माधव मास में ही वसंत मास में ही शरद काल भी उपस्थित हो गया है तो शरद काल भी वसंत में ही उपस्थित हो गया है और बेटी तू तो शारदीय चांदनी के समान शोभा को प्राप्त हो रही है कब वो अवसर होगा कि तुझ चांदनी को चंद्रमा के साथ में मिलाकर के मैं पूर्ण माँ बनकर के विराजमान होंगी ये कहने का तात्पर्य है आगे श्री राधिका की मेहमा का गायन करती हुई पौर्णमासी जी कह रही हैं, आशीर्वाद देती हुई कह रही हैं के राधे के कथिन संत गोकुल कृष्ण संग विभवा वरांगना इस पृथ्वी के ऊपर कृष्ण के संग को प्राप्त करने वाली वैभवशालनी कितनी वरांगनाए नहीं है अर्थात वृक्ष की तो एक गोपी परम परम श्रेष्ठ होकर के विराजमान उनके सौंदर्य का क्या ठिकाना एक एक गोपी महान सौंदर्यशालिनी अद्वितीय, अद्वितीय, अप्रतिम सौंदर्यशाली होकर के एक एक यहां की बालिका विराजमान है परम सुंदरी विराजमान है संपत्तिशालि होकर के विराजमान है तो राध के कतिन राधिक क्षेत्र गोकुल इस गोकुल में कृष्ण संग विभवा कृष्ण के संग का वैभव जिनको प्राप्त हुआ है ऐसी वरांगना कतिन संति कितनी श्रेष्ठ सुंदरियां नहीं है परंतु श्री राधे का तेरी बेटी जो बात है वो अद्भुत है तेरी तुलना कोई दूसरा नहीं कर सकता है किंतु माधव रते त्वया बिना तवती चक्रवर्तिनी माधव की रति की यदि कोई चक्रवर्तिनी है कृष्ण प्रेम की यदि कोई चक्रवर्तिनी है तो कृष्ण प्रेम की चक्रवर्तिनी सबसे बड़ी रानी तू ही है था तेरे बराबर कृष्ण प्रेम कहीं दूसरी किसी गोपी में नहीं है किंतु माधव रति माधव की जो रति है कृष्ण के प्रति जो रति है रति माने प्रेम कृष्ण के प्रति जो प्रेम है उसकी चक्रवर्तनी तू ही है तेरे बिना कोई दूसरी ऐसी चक्रवर्तनी इस जगत में नहीं है तू सब में श्रेष्ठ होकर के बिराज तो हे राधिके के संती माने कितनी नहीं है माने बहुत सारी हैं भीड़ की भीड़ लगी हुई है सारी गोपांगनाएं हैं गोकुल में कृष्ण संग विभवा जिनको कृष्ण के संग का वैभव प्राप्त हुआ है ऐसी वरांगना सुंदर अंग वाली बहुत सी सुंदरियाँ विद्यमान हैं परंतु माधव रते हैं श्री गोविंद के प्रति जो रति है उसको उस रति में तेरे समान चक्रवर्तनी तया बिना चक्रवर्तनी इतरा न भवती कोई दूसरी नहीं है नेतरा भवती चक्रवर्तनी कोई दूसरी चक्रवर्तनी नहीं है ये स्वभाव अलंकार का जो यथार्थ वर्णन है उस यथार्थ वर्णन को यहां पर किया गया हरि सुमुख रक्तपद संगम्य निखिला क्षणवली प्रसाद बलता किंतु किं तृप्ति अलि आश्यते हरिशुमुख रक्तम हरिबेटी हे सुमुखी हे सुंदरी बेटी राधिका तू यदि रक्त पद्मनी है लाल रंग की कमलनी होकर के बिराजमान तो कमल को खिलाने वाला कौन होता है सूर्य श्री कृष्ण कैसे हैं बोले कृष्ण हैं हरि तो आम हरि कृष्ण हो गए हरि माने सूर्य और तू हो गई लाल रंग की पद्मनी जैसे सूर्य की किरण आने पर ही पद्मनी खिलती है ऐसे अरी सखी अरे राधिका अभी बेटी तू रक्त पद्मनी लाल कमलनी के समान है और तेरे साथ में ही जब सूर्य मिलते हैं श्री श्याम मिलते हैं तो अपूर्व रूप से वे आनंदित होते हैं तो त्वाम हरि सुमुख रक्त पद्मी संगम्य सूर्य रूपी हरि को तुझे रक्त पद्मी से ही मिला करके निखला क्षण तत्प्रसाद तो बलतावे जितनी भी आनंदी है आनंद है वो आनंद निखला क्षण क्षण शब्द के दो अर्थ होते हैं क्षण का एक अर्थ होता है आनंद और एक अर्थ होता है क्षण का क्षण माने मेरा पूरा समय मेरा संपूर्ण क्षण माने मेरा संपूर्ण जीवन काल वह तुझे मिला करके ही आनंदित होता है तो क्षण शब्द में दोनों अर्थ आगे क्षण माने मेरा एक एक क्षण आनंदित होता है तो क्षण में दोनों अर्थ हो गए क्षण और आनंद ये दोनों अर्थ निकला है तो निकला क्षणावली मेरा संपूर्ण आनंद संपूर्ण मेरा समय त्वत्साद तो बलता न किम भावित तेरी कृपा के कारण क्या नहीं होता है क्या मेरा पूरा समय आनंद पूर्ण नहीं होता है पंत क्या करूं किंतु अतृप्ति अल भी आश्रुद्य थे अतृप्ति रूपी अली माने भौरे के द्वारा उस सूर्य को सूर्य का जिस समय मिलन हो रहा है तो अतृप्ति रूपी भ्रमर उनके द्वारा सूर्य और उस भ्रमर उस कमलनी के मिलन को रुद्रते रोका जाता है भौरों के द्वारा सूर्य और कमलनी के उस मिलन को रोका जाता है यहां पर भोरे तो कौन हो गए भोरे हो गए पति मन गुर्जन जटला कुटला प्रभृति कुकुरूप जो बाधाएं हैं वो तो हो गई लोकमर्यादा वो बाधाएं तो हो गई अली और सूर्य हो गए श्री कृष्ण और कमलनी हो गई श्री राधिका तो श्री कृष्ण का राधिका के साथ में मिलन हो रहा है परंतु तो उसमें पतिम गोपों के द्वारा या गुरुजनों के द्वारा जो बाधा उपस्थित की जाती है वह बाधाई हो गया हरि तो सूर्य का कमलनी से जो मिलन हो रहा है उस सूर्य कमलनी के मिलन को यदि कोई डालने वाला है तो रोकने वाला है तो रोकने वाला वह गुरुजरों का के द्वारा उत्पन्न की गई वार्य मानता है गुरुजनों के द्वारा जो बाधा उपस्थित की गई है वही इनके मिलन में बाधा डालने वाली होकर के विराजमान होती है तो तवाम हरिश्मुख पद्मन संगमय निकला क्षणावली जिसमें में अरिशुमुखी तुझ रक्त पद्मी के साथ में हरि हरिमणि सूर्य उनको जब मैं संगमय मिलाती हूं तो निखला क्षणावली तत्प्रसादा तो न किम भवे जितने भी एक एक क्षण वे कहीं क्षण माने आनंद की पंक्ति से क्या तेरी कृपा के कारण युक्त नहीं हो जाते हैं अर्थात तुम दोनों का मिलन प्रत्येक क्षण प्रत्येक लव में परम परम आनंद देने वाला होकर के विराजमान होता है इतना स्पष्ट कि जब तुम दोनों मिलते हो तो क्षणावली माने सारा समय क्षणवली माने आनंद की अवली से युक्त होकर के क्या नहीं हो जाता है अर्थात अवश्य हो जाता है एक इंट्रोगेटिव और एक नेगेटिव दोनों मिलकर के एसर्टिव का अर्थ हो जाएगा क्या नहीं हो जाता है? अर्थात अवश्य हो जाता है तुम जब दोनों मिलती हो तो दोनों जने मिलते हो तो मेरा प्रत्येक क्षण परम परम आनंद से युक्त होकर के ही विराजमान हो जाता है परंतु अब किंतु लगा उसमें किंतु तो? अतृप्ति अल भी आश्रुद्ध्यतीप्ति यह तृप्ति रूपी अलियों के द्वारा उस आनंद को रोका जाता है, रूपी हैलियों के द्वारा उस आनंद को रोका जाता है अर्थात अतृप्ति क्या उत्पन्न होती है कहीं वारिमारता के कारण और कहीं अपने हृदय की वामता के कारण दो कारणों से अतृप्ति होती है कभी अतृप्ति का कारण होता है बाहरी कभी अतृप्ति अत्र, का कारण होता है आंतरिक जहां आंतरिक कारण है वहां पर तो मान वार्यमान यह तुम दोनों के मिलन को कहीं रुद्ध करती है और रुद्ध करके उसको और अधिक बढ़ाती है कभी कभी बाहरी जो वार्य मान्यता है वे भी आती हैं मन गुरुजनों के द्वारा भी वार्यमानता उत्पन्न होती है तो किंतु अतृप्ति अली भी तुम में अतृप्ति उत्पन्न होती है अतृप्ति दो प्रकार से उत्पन्न हुई जैसे सूर्य के मिलन को कमलनी से मिलन को रोकने में बाधा कौन है भोरा भोरा बीच में आ जाएगा तो सूर्य का प्रकाश कमलनी तक जैसे नहीं आ पाएगा इसी प्रकार दो प्रकार की बाधाएं उत्पन्न होती हैं, कभी आंतरिक बाधा और कभी बाहरी बाधा जहाँ नित्य विहार नित्य मिलन विराजमान है वहां पर जो बाधा है वो अति विराजमान है अति सूक्ष्म विरह बिरा, विराजमान है विरह दो प्रकार का होता है एक होता है अति स्थूल दूसरा विरह होता है स्थूल तीसरा होता है सूक्ष्म चौथा विरह होता है अति सूक्ष्म इनको इस तरह से समझाया जा सकता है रसको ने जो वर्णन किया अति स्थूल विरा कौन सा है मुंशी श्याम सुंदर मथुरा चले गए लोग अतिस्थू बेरा हो गया अत्यंत स्थूल बेरा प्यारे का प्रदेश जाना वो अति स्थूल बिरा कभी स्थूल बिरा स्थूल बिरा कौन सा है बोले मथुरा नहीं गए हैं परंतु तो गैया चराने के लिए गए हैं लो बेरा हो गया गोचार इसको स्थूल इस विरा कहा गया वृंदावन के जो रसिक जन है जो विलास को ही परम प्राण मांग रहे हैं उन रसिक वाणियों में अति स्थल वर्णन नहीं शिव का त्याग करके कृष्ण नहीं जाते हैं वृंदावन भी रहते हैं अति स्थूल श्रीमद् भागवत में तो अति स्थूल का वर्णन परंतु अन्यत्र स्थूल विरा उसका वर्णन नहीं भाई गैया चलाने के लिए जाएंगे बस स्थूल विरा तो है अब सूक्ष्म विह कौन सा हुआ सूक्ष्म विरोह हुआ कि जहां मिलन में भी कहीं चंद्रावली जी के द्वारा प्रतिपक्ष के द्वारा जो मान उत्पन्न कर दिया जाए उसका नाम है सूक्ष्म विरोह और सूक्ष्म में भी अति सूक्ष्म कौन सा है बोले प्रिया लाल मिल रहे हैं फिर भी प्रिया जी में हेठ है श्याम सद से बोल नहीं रही है कहीं स्वाभाविक रूप में लज्जा है कोई कारण नहीं है पंत सहज जो बामता है वो सहजा भी कहीं विरह को उत्पन्न कराने वाली है तो दो तरह के विरह हुए एक हुआ स्थूल एक हुआ सूक्ष्म स्थूल भी दो प्रकार का अति स्थूल स्थूल अति स्थूल बना हुआ दूर प्रवास स्थूल बरा हुआ गौचारण सूक्ष्म भी दो प्रकार का कहीं प्रतिपक्षाओं के द्वारा चंद्रावली इत्यादि के द्वारा मिलन में जो बाधा उत्पन्न की गई वो हो गया स्थूल विरा नहीं सूक्ष्म विरह और मिलन के समय जो सही में टेढ़ापन नेति नेति वचन जो कहीं मोटाईत जो भाव उत्पन्न हो रहे हैं उनका नाम है कहीं जो कुटिमित भाव उत्पन्न हो रहे हैं वो तो कुटिमित जो भाव है उन कुटमित भाव का तात्पर्य हुआ अति सूक्ष्म इस प्रकार चारों प्रकार के जो विरह है वो तो विराजमान तो यहां पर विरह जो है वही प्रिया लाल इन दोनों को मिलन में बाधा डालने वाला हो गया जैसे भोरा बीच में आ जाए तो सूर्य का कमलनी के साथ में मिलन नहीं हो पाता है वह बाधा डालने वाला हो जाता है इसी प्रकार अतृप्ति रूपी अली अतृप्ति रूपी जो अली है वो दो प्रकार से आएगा या तो कहीं बाह्य कारण से आएगा या अंतर कारण से आएगा अंतर कारण जो है वो है साइज में मांग वामता जो नायिका का स्वभाव है नायिका की शोभा को बढ़ाने वाला है और बाह्य हेतुओं के कारण जो मान उत्पन्न हुआ वो मान उत्पन्न हुआ कहीं प्रियागरण कहीं शिव बाहर के कारण गुरुजन जो है उनके कारण कहीं बाधा उत्पन्न हुई गई वो हो गया बाह्य कारण तो अतृप्ति रूपी अली के द्वारा वो क्षणावली माने आनंद की पंक्ति बीच में कहीं बाधित हो जाती है तो पुनः सुन ले के तवाम हरि सुमुखी हरिसमुखी में त्वाम माने तुझे रक्तपदी को हरिम संगमई जब हरि से मिलाती हूं तो हरि से मिलाकर के निखला क्षणावली मेरा एक एक क्षण आनंद से युक्त होकर के विराजमान हो जाता है और प्रसाद बलतान किम भवित तेरी कृपा के कारण क्या ऐसा नहीं होता है अर्थात अवश्य ही हो जाता है फिर भी किंतु फिर भी कभी आंतरिक कारणों से तुम अनावश्यक बिना कारण के मान धारण कर लेती हो तो तुमको संभालना पड़ता है कभी बाह्य कारणों से तुम्हारे मिलन में बाधा आती है जिस बाह्य कारण को भी कभी मैं दूर करती हुई उनका समाधान करती हुई विराजमान होती हूं तो अतृप्ति रूपी अली के द्वारा ही तुम दोनों के उस मिलन को रुद्रते कहीं रोका जाता है जिनका मैं समाधान करती हुई विराजमान होती हूं और कभी बामता आ जाए तो बामता आ जाए उस समय सखियों को भेज करके समझाने का प्रयत्न करता करती हूं कि सखीगढ़ समझाती हैं कि अरे सखी क्यों मान फालतू में करके बैठी है वर्ष में क्यों मान धारण कर रखी है चूंदी में जाड़ हो लगे कीजिए सुख अरे रूठ करके अलग तू बैठ गई है शैया पर मुंह फेर करके शैया से उतर करके कहीं अलग बैठ गई है चौकी के ऊपर अरे कोई अच्छी बात है क्या कैसी ठंड पड़ रही है और तूने शोर छोड़ दी है रजाई छोड़ के और इस चौकी के ऊपर बैठी है चूंदरी में जाड़ो लगे चूंदरी में कितनी ठंडी ठंड लग, लग रही होगी एक हल्की सी तूने चादर सी चूंदरी ओढ़ रखी है कितनी ठंड लग रही होगी अरे ऐसी सुंदर रजाई है कीजिए सुखसेन आनंद से रजाई के भीतर कहीं घुरघूर करके पौधना वो कितना सुखदायी होगा और उसको छोड़ करके ये तू मान धारण करके क्यों बैठी है अरे मान त्याग कर दे मान त्याग कर दे घड़ी घड़ी रूस वे मनाए में पहर जात तुम तो एक एक घड़ी में रू रूस जाती हो पंत तो मुश्किल आती है मेरी तुमको मनाने में एक एक प्रहार व्यतीत हो जाता है इसलिए ये जो रोसना है ये रोसना उचित नहीं है जल्दी से तुम दोनों मिलकर के विराजमान हो केलमाल का बड़ा सुंदर श्री आ, स्वामी जी का हरदास का बड़ा सुंदर पद है चूदरी में जाओ लगे कीजिए सुखसेन आनंद पूर्वक सुखसैन करते हुए विराजमान तो ये जो बामता है ये बामता ही अतृप्ति उत्पन्न करने वाली है और अतृप्ति उत्पन्न करके इस अतृप्ति को दूर करने का मैं जो आंतरिक बाधा है उसको भी दूर करने का प्रयत्न करती हूं और पौर्णमासी जी कह रही हैं जो बाहरी बाधा है उस बाहरी बाधा को भी दूर करती हुई विराजमान हो रही हूं कभी किसी ने किसी प्रकार से श्री युगल उनके हृदय में प्रीति को बढ़ाती हुई विराजमान होती हूं कवि श्रीप्रिया लाल ये अभी मिलकर के आए हैं और श्री किशोरी जी की ये चौकी है बक्ष की वो चौकी नाम करके जो आभूषण है चौकी एक ऐसा चौक और आभूषण है जो वही कक्ष में भी धारण किया गले में भी धारण किया जा जाता है और वही कक्ष में भी धारण किया जा जाता है टेढ़ी मन जो आ, माला है वो टेढ़ी माला भी उसमें विराजमान होती है तो सखी कहती है कि कहा धो चौकी बदल पड़ी? अरे सखी ये कौन सी चौकी है मैंने जो सुबह धारण कराई थी वो तो ये चौकी नहीं है और शुक्रिया जी करो ओ हो हाँ, हाँ, तो गज गजब हो गया ये जरूर श्याम सुंदर के साथ में ही बदल गई है वो ये दोरंगी पन्ना होकर के बिराजमान हैं और मेरी जो चौकी थी वो अपूर्व दूसरे रत्न की होकर के बिराइमान थी मैं जलकर जरूर प्यारे से झगड़ा करके लूंगी और ऐसा कहकर के सखी झगड़ा पैदा करती है और पैदा करके शिप्रिया, उस श्री उस समय श्री शांतंदर के पास में मानो झगड़ा करने के लिए पहुंच जाती है कहा चौकी बदल परी बड़ा सुंदर पद है स्वामी जी का कि चौकी कहां बदल गई है और कह रही है, ओहो एकदम चौक करके कि मेरी वो चौकी जो थी वो तो अलग रत्न की थी और ये दो रंगी पन्ना ये किसी दूसरे की है ये मेरी नहीं है यह श्याम सुंदर की है श्याम सुंदर ने मेरी चौकी चोराली चोराली है बदल गई है मैं उनसे झगड़ा करके लूंगी और ऐसा कहकर के सखी शिवप्रिया लाल इनके झगड़े को खड़ा करके मांग को उत्पन्न करके फिर शिवप्रिया लाल इन दोनों को मिलाती हुई विराजमान होती हैं वो ही सारी लीलाओं का संधान अनुसंधान करते हुए पौर्णमासी जी कह रही हैं कि किंतु अतृप्ति अलि भी अतृप्ति रूपी भोरे के द्वारा आश तुम दोनों का जो प्रीति है उसको रोका जाता है तृप्ति ही भोरा तुम दोनों के मिलन को रोकता है और मैं उनका समाधान करती हुई विराजमान होती हूं भक्ति तुर गण समम वयम जन्म तो निजांग निजांगजांग सक्षत ललतादि शुभे श्री हरे अपना भ्रता बोले अरी सखी भक्ति तुरगणी समावय अरी सखी तूने सब प्रकार से हमको बशीभूत कर लिया है हमको कैसे बसीभूत कर लिया है मैं तू सब प्रकार से हमारा पोषण करती हुई विराजमान हो रही है भक्त तह सुरगणई समम वयम अरी सखी भक्ति में तूने देवताओं के साथ में हमको बांध लिया है बशीभूत कर लिया है भक्ति में देवताओं के साथ में तूने ने हमको बांध लिया है भक्त तह सुरगणई समम वयम जैसे देवताओं को बशीभूत किया देवताओं के साथ में तूने भक्ति में हमको भी बशीभूत कर दिया, लिया स्वर्गण सम में हमको भी तुमने बशीभूत कर लिया है तो भक्ति के कारण तो देवताओं के साथ में हमको बशीभूत कर लिया अर्थात श्री राधिका की श्याम सुंदर में जैसी सर्वात्मना आनुकूल्यन अनुशीलन विराजमान है ऐसा अनुकुल्य अनुशीलन किसी दूसरे में प्राप्त नहीं है भक्ति की पराकाष्ठा भक्ति की यदि ध्वजा होकर के कोई विराजमान है तो वो श्री विश्व है गोपी प्रेम की ध्वजा वे गोपी कारण ही प्रेम की ध्वजा होकर के सर्वश्रेष्ठ होकर के वे विराजमान है तो भक्तिता भक्ति से तू हमको बांध लिया मैंने पराजित कर लिया है सुरगणी सम देवताओं की तो गिनती क्या है देवताओं के साथ में हमको भी तूने बांध लिया क्योंकि यस्यास्त भक्तिर भगवत किंचना सर्वई गुण समेस्वरा हरा भक्त कुतो महद गुणा मनोरथेना सत धावतो बही ये जो वचन है कि यस्यास्त भक्तिर भगवत किंचना मैत्री मुनि के वचन है कि जिसकी भगवान के चरणारविंद में भक्ति है सर्वी गुण सत्य सोरा सारे गुणों को युक्त लेकर के सारे देवता वहां पर उपस्थित हो जाते हैं और जो हरि में भक्ति युक्त नहीं है उसमें कोई भी महागुण कभी रह नहीं सकते हर ओ अभक्त्यो कुतो महुणा जो अभक्त है उसमें कभी महत्वगुण रह सकते मनोरथेना वो विभिन्न मनोरस करता है और मनोरथ करके असत वस्तुओं की ओर ही दौड़ता है परंतु तो असत वस्तुओं की ओर दौड़ करके उसको परम कल्याण की प्राप्ति नहीं होती है मनोरथेना असत धाव तो वही मनोरथों को लेकर के वह बाहर दौड़ता हुआ ही निरंतर निरंतर विराजमान होता है तो यहां पर उसी सर्वे गुण समाज से सो वही से सूर्य शब्द उसी त्पर्य में सुरशब्द को लेते हुए कि सारी इंद्रियों के साथ में हम जो है हमको भी तूने भक्ति में जीत लिया तेरे बराबर भक्ति कोई दूसरा नहीं कर सकता है तो भक्ति समम वयम सारी सुगण मानी सभी देवताओं के साथ में स्वगण का एक दूसरा अर्थ स्वगण मानी सारी इंद्रियों के साथ में तू हमको जीत लिया सुर शब्द इंद्रियों के लिए भी आता है तो सारी इंद्रियों के साथ में तूने ने हमको जीत लिया अथवा जितने भी देवता हैं उनकी तो गिनती क्या है जब मुझको भी तेने भक्ति में पराजित कर दिया पौर्णमासी जी कह रही हैं कि तूने ने हमको भी जीत लिया है और जन्म तो ब्रिज जनई निजान बया बोले अरे सखी अरे बेटी राधिका जन्म जन्म के द्वारा तूने ने ब्रज जन ही निजान बया ब्रज जनों को साथ में लेकर के अपने वंश को जीत लिया अर्थात तेरे वंश में सर्वोत्तम होकर के तू ही विराजमान है तेरी भक्ति इतनी बड़ी है कि भक्ति की तुल्य दृष्टि से विचार किया जाए तो भक्ति की दृष्टि से तो देवताओं के साथ में तूने ने हमको जीत लिया हमको बसीभूत कर लिया इतना स्पष्ट हो गया अब जन्म की दृष्टि से देखा जाए तो तू जन्म में भी सर्वश्रेष्ठ है और जन्म के द्वारा तूने केवल अपने वंश को ही नहीं जीता बल्कि अपने वंश को ब्रिज जनई सह सारे ब्रिजवासियों के साथ में तू निजान अपने वंश को भी बशीभूत कर लिया है तो तूने सारे ब्रिजवासियों के साथ में अपने वंश को बशीभूत कर लिया है जन्म तो ब्रजन ही अपने जन्म के द्वारा तूने ने वृजनों के साथ में अपने वंश को जीत लिया मैंने धन्य कर लिया वो प्रसिद्ध दुखती है ना कि आहा वंश धन्य हुआ माता पिता परम परम धन्य हुए जिसके वंश में ऐसा उत्पन्न हुआ तो जैसे वो जो पंक्ति है उसी पंक्ति का भाव यहां पर ग्रहण करते हुए कि जन्म तो वृजन निजान बया अपने जन्म के द्वारा तूने धन्य कर दिया सारे ब्रजमंडल को और ब्रजमंडल को ही नहीं बल्कि निजान बया अपने वंश को भी ब्रिजमंडल के साथ में अपने वंश को तूने धन्य कर लिया बशीभूत कर लिया और सक्षत ललताद विश शुभे और अपनी सख् सक्ष, सखी प्रीति के द्वारा सख प्रीति के द्वारा ललताद विश तूने तू अन्य जितनी भी सखी है उनके साथ में ललता इनको धन्य कर दिया अर्थात ललतादिक भी परम परम धन्य होकर के विराजमान हुए हे शुभे हरे अपघना भ्रता ऐसे श्री हरि के जितने भी अंग हरे अपघना उन हरि के संपूर्ण अंगों को त्वया भ्रता तूने ही उनका पालन किया है श्री हरि के संपूर्ण अंगों का पालन करने वाली उनको कृतकृत्य करने वाली तू ही है इसमें एक संदर्भ है वो संदर्भ ये है कि ब्रह्मा जी ने जब ठाकुर जी की स्तुति की उस समय ब्रह्मा के एक वचन है कि ऐशाम तो भाग्य गणनाच्युत साबदास्तम एकादश ही बतवयम भुवे भूर भागा ब्रह्मा जी स्तुति करते हुए कह रहे हैं कि ब्रिजवासी जनों की जो महिमा है उसका हम कहां तक वर्णन करें आहा, हम तो अपने आप को इतने मात्र में ही भूर भाग्य मानते हैं कि इन ब्रिजवासियों के द्वारा जब आपकी सेवा की जाती है और ब्रिजवासियों की इंद्रियों के द्वारा जब आपके माधुर्य का आस्वादन किया जाता है तो हम मन के लड्डू खाते हैं कि लो हम भी कृष्ण्य हो गए क्योंकि इंद्रियों के बीच में है इंद्रियों के देवता तो जैसे गोपियों की इंद्री नेत्र है उस नेत्र इंद्री में सूर्य रूपी देवता विराजमान हैं तो श्री विश्वानंदिनी श्याम सुंदर की रूप माधुरी का दर्शन कर रही हैं बुध नेत्र से दर्शन कर रही है ंत ब्रह्मा अपने मन में मन के लड्डू खाए मन के लड्डू खाना है ये वास्तविक बात नहीं है मन के लड्डू खा रही हैं खा रहे हैं ब्रह्मा या सूर्य के नेत्र इंद्र का देवता है सूर्य तो श्री राधिका के नेत्र के माध्यम से श्री कृष्ण माधुर्य का आस्वादन हमको भी प्राप्त हो रहा है अरे तुमको कहां से हो जाएगा कहां राधिका के नेत्र उनके जो देवता हैं है अलौकिक तो होंगे तुम प्राकृत देवता तुम कहां से अन, अनुभव कर लोगे परंतु केवल ये ब्रह्मादिक जितने भी देवता हैं कहीं मन के लड्डू खाते हुए कह रहे हैं कि नेत्र इंद्री का जो देवता है वो जैसे सूर्य है जैसे रसनाइंद्री का जो देवता है वो वरुण या समुद्र है जैसे कान का जो देवता है वो दिशाएं हैं अब वो मरुत देवता यदि विचार करे दिव्य देवता ये विचार करे कि आह कृष्ण के बचन के माधुर्य को सुन रहे हैं राधिका अपने कान से सुन रही हैं और राधिका के कान के देवता हम हैं तो हमारा नाम तो कहीं ना कहीं कान के साथ में जुड़ी गया इसलिए एकादश ही बत, बत भूर भागा एकादश जो इंद्रिय हैं उनके देवता होने के कारण हम भी बड़े भूरे हुए कि श्री जिस समय का प्राप्त करती हैं क्योंकि हम इंद्रियों के देवता हैं इसलिए उसका कहीं छोटा मोटा जो अंश है वो हमको भी मिल जाता होगा परंतु तत्वता ऐसी नहीं है मन के लड्डू खा लो मन के लड्डू ये रहती हैं तो वो ही कह रहे हैं कि श्री हरे श्री श्री राधिका श्री कृष्ण के के माने सारे शरीर के श्री अंगों को माने अंगों अंगों को को को श्री कृष्ण के सारे त्वया भ्रता तुम ही परिपूर्ण करने वाली होकर के हे श्री राधिका विराजमान हो तुम्हारी महिमा का हम क्या गायन करने अपनी ओर से जोड़ना पड़ेगा कि इस प्रकार तुमने हमको जीत लिया बशीभूत कर लिया है कि भक्ति समम वयम अपनी भक्ति के द्वारा तुमने देवताओं को ही नहीं जीता देवताओं के साथ में हमको भी बशीभूत कर लिया हमारे पराजित कर दिया तुम्हारी भक्ति के सामने कोई दूसरा नहीं हो सकता है इसी तरह से जन्म तो ब्रजन नहीं निजान रहा तुमने जन्म लेकर के केवल ब्रज को ही कृतकृत्य नहीं किया बल्कि अपने अनवय श्री बशहान बाबा के वंश को भी तुमने धन्य कर दिया उसमें भी तुम सर्वोर्ध रूप में विराजमान हुई और सख्त ललतादि भी शुभे सख्य प्रीति के द्वारा तुमने का खाली अन्य सखियों को ही पवित्र नहीं किया कृतकृत्य नहीं किया जीता नहीं बल्कि ललता ललतादी ललतादी ललता आदि जो तुम्हारी प्रधान जो अष्ट सखी है उन अष्ट सखियों को भी जीत लिया अन्य गोपियों को ही नहीं बल्कि ललता को भी तुमने जीत लिया है और श्री हरे अपना श्री कृष्ण के अपघन माने जितने भी श्री अंग हैं उनको भी भीड़ता अपनी रूप माधुरी से अपने विषयों के द्वारा श्याम सुंदर के सारे अंगों को भी तुमने जीत लिया है उनको भी बशम कर लिया अर्थात अपने तेज के द्वारा श्याम सुंदर के नेत्रों को अपनी वाणी के द्वारा श्याम सुंदर के कान को अपने अधरामृत के द्वारा श्याम सुंदर की रसना को अपने अंग के द्वारा श्याम सुंदर की नासका को और अपने स्पर्श के द्वारा तुमने श्याम सुंदर के त्वचा को अपू से तृप्त कर दिया इसी प्रकार जितने भी कर्मेंद्री हैं उन कर्मेंद्रियों के द्वारा भी श्याम सुंदर को परम परम सुख देती हुई तुम विराजमान हो रही हो अपने वचन इत्यादि के द्वारा श्याम सुंदर को सुख देती हुई तुम सर्वदा सर्वदा विराजमान होती हो तो भक्तिता स्वगण ही समम वयम अपनी भक्ति के प्रभाव से तुमने हमको वशीभूत कर लिया है देवताओं के साथ में जन्मतः ब्रजन नि जन्म निजान के द्वारा ब्रजनों के साथ में अपने वंश को तुमने बशीभूत कर लिया उनमें सर्वश्रेष्ठ होकर के तुम स्थापित हुई और सक्षतः ललतादि शुभे हे शुभे अपने सक्ष प्रीति के द्वारा गोपियों के साथ में प्रमुखतः ललता इत्यादि को तुमने बशीभूत कर लिया है और श्री हरे अपघना भरता और अपने श्री अंगों के द्वारा श्री श्रीअंग के विषयों के द्वारा तुमने श्री श्याम सुंदर के सारे अंगों को बसीभूत करके तुम विराजमान हुई हो तो श्री हरे माने श्री हरि के अपघना माने श्री अंगों को त्वर माने तुमने अपने विषयों के द्वारा भरता माने धारण कर लिया है बसीभूत कर लिया है उनका पोषण करती हुई तुम विराजमान हो रही हो माधवक चले आगे तो माधव क्षण निजांगज ज्योति उज्जवल तया निशालिनी मेव निमेविधना सहोद्यति राधिक महसे पूर्णिमा भर अतः हे राधिके जब तुम सबको कृत कर रही हो तो इस पूर्णिमा को क्यों नहीं कृतकृत्य कर रही हो पौर्णमासी जी राधिका से प्रार्थना कर रही हैं कि माधव क्षण दिया तुम माधव को क्षण दिया मैंने अपनी ज्योति से कृतकृत्य करती हो माधव क्षण दे क्षणदा कहते हैं Osionfish. आकाश में चमकने वाली बिजली एक क्षण के लिए चमकती है बिजली आकाश की जो बिजली है बादलों की जो बिजली उसका नाम है क्षणदा माने एक क्षण के लिए जो चमके उसका नाम क्षणदा तो माधव को तुम क्षण दिया माने अपनी ज्योति के द्वारा आनंदित करती हो अपने तेज के द्वारा माधव को तुम आनंदित करती हो माधव क्षण दिया और निजांगज ज्योति उज्ज्वलतया अपने श्री अंग की ज्योति की उज्जवलता से तुम श्री माधव को सदा सदा विराजमान आनंदित करती हो माधव क्षण क्षणदया निजांग ज्योति उज्ज्वलतया अपने अंग की ज्योति की उज्ज्वलता से तुम माधव को सर्वदा सर्वदा क्षण क्षणदया माने अपूर्व आनंद प्रदान करती हुई विराजमान होती हो माधव माधवम क्षण दिया माधव जी है उनको क्षण दिया माने बिजली के समान तेज अपने अंग की उज्ज्वल ज्योति से तुम आनंदित करने वाली होकर के बिराजमान अपनी ओर से जुड़ना पड़ेगा आनंदित करने वाली होकर के तुम विराजमान हो तुम कैसी हो बोले आलशाली सखियों के साथ में तुम सर्वदा सर्वदा विराजमान हो नित्य में सर्वदा सर्वदा उद्यति मने उदित होती हुई विराजमान हो राधे के महसे पूर्णिमा भजा अरे राधे के तू अपने तेज से मुझ पूर्ण मा को भी तृप्त करती हुई विराजमान हो ये प्रार्थना है दोबारा राधे का माधव क्षण दिया अपनी क्षण ज्योति के द्वारा श्री श्याम सुंदर को तुम आनंदित करती हुई विराजमान होती हो और निजांग ज्योति ही उज्ज्वलतया अलशालिनी जितनी भी सखीगण है उन सखीगणों को अपनी अंग की ज्योति के द्वारा तुम आनंदित करती हुई विराजमान होती हो मन भरती हुई मूल क्रिया है भर भर सब जगह चलेगा तुम अपनी ज्योति के द्वारा माधव को भरती हुई माधव को पूर्ण करती हुई विराजमान हो अपनी अंग ज्योति के द्वारा जितनी भी हैं उनको भरती हुई, उनको हुई, उनको हुई हुई हुई तृप्त करती करती तुम विराजमान हो और आज के साथ में नित्य प्रति तुम उदित होती हुई हे श्री राधिके इसी प्रकार तुम मुझ पूर्ण को भी भरो तो जैसे तुम माधव को अपनी अंगकांति से भरती हो जैसे बिजली बादल को भरती है एक अर्थ हुआ जैसे आलशाल सखियों के साथ में विराजमान हो करके अपनी निज अंगज ज्योति ही अपनी अंगज ज्योति से सखियों को जैसे तुम भरती हुई उनकी शोभा को भरती हुई विराजमान होती हो इसी प्रकार माने श्री शामसंदर के साथ में उदित होती हुई हे तुम महासी माने अपनी इस तेज कांति से पूर्ण पूर्णिमा भरो मुझे भी तेज से भर दो मुझे भी आनंद से भर दो महासी पूर्ण पूर्णिमा भरो अपने तेज से मुझ मां को तुम भर दो अर्थात मैं पूर्णिमा तब सार्थक पूर्णिमा बनूंगी जब तुम श्याम सुंदर के साथ में विलास करती हुई विराजमान होगी तब तुम्हारा दर्शन करके मैं अपूर्व आनंद को प्राप्त करूंगी तो माधव को तुम अपनी अंग कांति से भर दो अपने अंग की ज्योति से की उज्ज्वलता से जितनी भी सखी गण हैं उनको तुम भर दो और शाम सुनर के साथ में उदय होकर के मुझ पूर्णिमा को भी तुम भरती हुई विराजमान हो अर्थात मैं कब तुम्हारा दर्शन करूंगी यही पौर्णमासी जी ने जैसे श्री राधा रानी के साथ में संदेश भिजवाया राधा रानी के पास में संदेश भिजवा दिया नांदी मुखी के द्वारा कि राधे के महा से पूर्ण पूर्णिमा भरा अपने तेज से मुझ पूर्णिमा को तुम भर दो प्रस्तुताह इत बर्त्मना पूज्यपाद कमलाभ्यनुया विश्व तो बनसूरी सुगीतया तत्रकीर्त सुधया तबेक्षता ऐसा कहकर के प्रस्तृताह मैं जैसे ही चली पौर्णमासी जी के पास से प्रस्तुत आहम पउमासी जी कह रही है कि प्रस्तुत बेटी ऐसा कह देना उनसे ऐसा कहकर के के अब मैं चलती हूं ऐसा कहकर के के पौर्णमासी जी जब चली गई नामी मुखी जी वर्णन करेंगे राध रानी के सामने पौर्णमासी जी ने ऐसे तुमको आशीर्वाद दिलवाया संदेश भी दिलवाया कि मैं अधूरी हूं जब तुम शाम सुंदर के साथ में मिलकर के मुझ पूर्णमासी को, को को भी तुम तृप्त कर दो जैसे कोई बिजली बादल को भरती है अपनी अंगका से सखीगणों को जैसे तुम अपनी अंगका से सखियों के साथ में मिलकर के सखियों को भरती हुई विराजमान होती हो ऐसे ही श्याम सुंदर के साथ में मिलकर के तुम मुझ पूर्णिमा को भी भर दो ऐसा अभिलाषा प्रकट करके अंत में पौर्णमासी जी बोली कि इति अब मैं चलती हूं मुझे आगे बहुत काम है ऐसा कह करके संध्या इत्यादि मुझे करनी है संध्या वंदन करना है यह कह करके पौर्णमासी जी उस समय अपनी संध्या का समय जान करके उस समय प्रस्थान कर रही हैं वन्य वर्तमान पूज्य कमला भेनुग्या उस समय पूज्य पाद श्री पौर्णमासी जी उनके पाद कमलाभ्य पूज्य श्री पौर्णमासी जी उनके पाद कमलों की अनुज्ञा को ग्रहण करके आदेश को ग्रहण करके विश्व तो बनसूरी सुगीतया जब मैं आगे चली तो मैं सुन रही थी कि जितनी भी बनसूरी सुगीतया बन देवी गण है वे हे श्री राधिक आपके गुणों का गायन कर रही थी तो बन सूरी बन की देवियों के द्वारा बन सुरी, सुरी या देवी एक ही चीज़ है तो बन माने बन देवियों के द्वारा आपकी महिमा का गायन किया जा रहा था तत् कीर्ति उस कीर्ति सुधास को सुनकर के तबोक्षता तुम्हारी कीर्ति सुहा सुभा से उक्षित हो करके उक्षित कहते हैं नहा करके मैं आई उक्षण कहते हैं जल को हाथ में लेकर के जहां डाला जाए उसका नाम है उक्षण कर्म कांड में मार्जन उक्षण और कहीं प्रोक्षण ये तीन चीज है प्रोक्षण उसे कहते हैं जहां अधब पानी अधब पानी होकर के हथेली नीचे की तरफ रख करके जल से किसी वस्तु को छीटा जाए उसका नाम है प्रोक्षण यह कर्मकांड की पारिभाषिक शब्द है प्रोक्षण माने अधब पाणी होकर के हथेली नीचे की तरफ हो और जल से लेकर के किसी वस्तु को छीटा दिया जाए उसका नाम है प्रोक्षण मार्जन उसे कहते हैं जहां वो तान जल के छीटे दिए जाए हाथ में जल लिया और कह रहे हैं आपोष्ठाम हाथ, हाथ जो है वो उत्तान पानी हो करके जहां पर जल के छीटे दिए जाए उसका नाम है मार्जन और जहां हाथ में मुट्ठी में जल लिया और जल लेकर के किसी के ऊपर यू मारा जाए जल की मुट्ठी मारी जाए उसका नाम है उक्षण और जहां जल को डाला जाए उसका नाम है सिंचन तो ये चारों क्रिया है अलग अलग हैं प्रोक्षण मार्जन सिंचन और उक्षण तो तबोक्षता उस समय तुम्हारी कीर्ति सुधा के द्वारा उक्षता माने नहाई हुई मुठ्ठी में जल लेकर के जैसे किसी ने डाला हो उक्षत होकर के उसे नहाई हुई मैं बिराजमान हुई हूं तो जब मैं आ रही थी उस समय जितनी भी बंद देवी गण है वो वन देवीगण तुम्हारे गुणानवाद का गायन कर रही थी तुम्हारे गुणानवाद के अमृत से उक्षित हो करके नहाई हुई हो करके मैं यहां पर तुम्हारे पास में आ रही हूं दोबारा सुन ले कि प्रस्तुत आहम पौर्णमासी जी बेटी अब मैं चलती हूं बहुत देर हो गई ऐसी बंद वर्तमान जब मैं पौर्णमासी चली गई तो पूज्यपाद कमलाभ्य अनुज्ञा पूज्यपाद पाद, पाद श्री पौर्णमासी जी उनके पाद कमल चरण कमल उनकी अनुज्ञा को लेकर के उनके आदेश को लेकर के जब बन वर्तमान में बन के मार्ग से इधर आ रही थी तो विश्वतः मन सभी ओर विश्व का तात्पर्य सभी ओर सभी और बन सूरी सुगी वन की जितनी भी देवीगण है वे तुम्हारे यश का गायन कर रही थी और उस समय तुम्हारी कीर्ति रूपी अमृत के द्वारा उक्षित होकर के नहाई हुई मैं यहां पर तुम्हारे पास में चली आई आ रही थी उस समय बीच में ही मुझे श्याम सुंदर मिल गए बोले लाली लाल की जय अभी पहले यशोदा जी से मिलके आई फिर यशोदा से मिलने के बाद में पौर्णमासी जी मिल गई पौर्णमासी जी से मिली पौर्णमासी जी से मिलने के बाद में अब अंत में ये शाम सुंदर से मिली हैं नांदी मुखी जी सब बता रही हैं कि मैं कैसे यहां पर आई हूं तो अब मैं शाम सुंदर से मिली मैं कैसी थी उसके लिए फिर से वर्णन कर रहे हैं कि त्वर श्रुते समूढ़ मूढ़ता तुम्हारे यश का श्रवण करके समूढ़ मूढ़ता आ ये मूढ़ता मुझमें समूढ़ माने छा गई हो गई हावी हो गई ऊड़ का तात्पर्य हावी होना तो, तो यश्रुति समूढ़ मूढ़ता तुम्हारी तो यश की श्रुति माने श्रवण उनके कारण मूढ़ता ही मेरे ऊपर ऊड़ हो गई है मेरे ऊपर हावी हो गई चढ़ गई मूलता को प्राप्त करके मैं चली संदार का प्रयोग कितना समूढ़ मूर्ता ऊड़ता ही ऊड़ हो गई मूर्ता ही ऊड़ हो गई है और दूर भूत गति गति अजानती दूर भू भू गति दूर तक चलना है कितनी दूर में चलनी उस दूर भूगति पृथ्वी की जो गति थी मैंने दूरी थी वो बहुत दूर की थी पंत दूर भू गति गति जानती उस दूरी को मैंने नहीं जाना और न जाने कैसी उड़ी हुई चली आ रही थी मैं तो ये कहने का तात्पर्य है दूर भूगति यद्यपि बहुत दूर का मामला था रास्ता बहुत लंबा था पंत तो दूरभू गति माने रास्ता लंबा होने पर भी गति अजांती गति माने चलते हुए वो रास्ता कब बीत गया मुझे होशी नहीं है मैं तो अपने धुन में चली जा रही थी और रास्ता कितना है वो मुझे पता ही नहीं तो दूरभू गति माने दूर होने वाला जो दूरी थी उस दूरी को गति माने चलती हुई अजांती हुई मैंने नहीं जाना चलते समय मुझे पता ही नहीं जैसे मेरे चरण अपने आप संस्कार के कारण चल रहे हो पहचाने रास्ते पर अपने आप चल रहे हो कोई रास्ता देखने की जरूरत नहीं है जो पहचाना जाना पहचाना हुआ सर रास्ता है उसमें जैसे पैर अपने आप ही चलते रहते हैं ऐसे ही मैं बिना विचार के दूर भू गति माने बहुत दूरी तक गति अजानती ही। चलते हुए भी रास्ते को मैंने नहीं जाना कंचदाल मधुपाल पालितम इतने में ही मधुपाल पालितम भौरों के द्वारा रक्षित भौरों के द्वारा पालित कंचित मैंने किसी पुष्प बन को मैंने देखा पुष्प में न जाने कहां पहुंच गई मेरे पैर अपने आप ही पहुंच गए चिपके हुए जो पैर हैं रास्ता जाने हुए जो मार्ग को पहचाने हुए जो पैर हैं वे पैर पुष्प पुष्पन भागम अगमम में पुष्पित पुष्प वनों के भाग में अगमम मान चली गई मेरे पैर अपने आप ही सुदूर होने पर भी उस पुष्प की ओर चले गए हैं तद तो यश्रुति समूढ़ मूर्ता तुम्हारे यश का श्रवण करके मेरे हृदय में जो मूर्ता आई थी जो विस्मृति आई थी उस विस्मृति में मेरे ऊपर ऐसा आरोप कर लिया कि ऊर्ध मूर्ता होकर के मूर्ता को धारण करके मैं दूर भू गति दूर का जो रास्ता था उसको भी गति माने चलते हुए अजानती मुझे वो रास्ता पता ही नहीं लगा और किंचित आल मधुपाल पालतम अरिस आले अरी सखी कोई मधुपाल पालतम जहां पर भौरे विचरण कर रहे थे ऐसे मधुपाली पाली मानी पंक्ति माने भौरे भोरों की पंक्ति से पालित मधुप अली हां माने भौरा उनके अली माने पंक्ति भोरों की पंक्ति से पालित तो किसी पुष्प वन में मैं चली गई तो पुष्पी पुष्प पुष्पन भाग जो पुष्प वन का कोई भाग था जो पुष्पी माने फूलों से युक्त था ऐसे पुष्प वन का भाग उनमें अगम में मैं पहुंच गई हूं वहां पुष्पवन में तत्र केन चा, चिरेण चारुणा गंध सिंधु बिशरेण वासितम पुष्प मन चंद नान लो मंदताम किल मुदाम्ब बिंद तो वहां की शोभा का मैं क्या वर्णन करूं अब उस कुंज की शोभा का श्री नान्य मुखी जी वर्णन कर रही हैं त्र के केन के तत्र केन, केन, केन चिरेण गंधना वहां पर चिर तक रहने वाली सदा सदा रहने वाली सुगंध विद्यमान है ऐसी कोई अपूर्व सुगंध से गंध सिंधु बिशरण गंधु गंध का सिंधु माने समुद्र ही वहां पर फैल रहा था वहां पर बहुत समय से सुंदर सुचारू गंध का सुगंध का समूह प्रसारित हो रहा था तो तत्व केन कोई अपूर्व केन माने अद्भुत जिसका वर्ण नहीं किया जा सकता है कोई अवर्ण नहीं चिरेण गंधना चारुना जो चिरक काल में परमपरम चारु होकर के विराजमान है ऐसे गंध सिंधु सुगंध का समूह ही विसरेण फैल रहा था उससे वो बंध सर्वदा सर्वदा बासित था अर्थात सुगंध बंध जहां पर सुगंध जहां पर पूरे बन में फैल रही थी ऐसे पुष्प बृंदम अनु चंदना नीलह पुष्प बृंद का मैंने दर्शन किया फूलों के वृक्षों के फूलों के समूह के आसपास चंदन चंदन की सुंदर अनिल वायु मंदतामकिल मुदा अविंद बड़ी मंद मंद रूप में मुदा माने आनंद पूर्वक चल रही थी उस सुगंध को अविंद मैंने प्राप्त किया सुगंध के तीन गुण होते हैं शीतल मंद सुगंध शीतल भी होनी चाहिए मंद भी होनी चाहिए और सुगंध भी होनी चाहिए वायु के तीन गुण होते हैं तो उन तीनों गुणों से युक्त वायु का मैंने दर्शन किया दोबारा सुनने तो केन्द्र चित माने कोई अपूर्व चरण चारुणा जो संपूर्ण रूप में सर्वदा ही चारू होकर के विराजमान है ऐसा गंध सिंध विसृण सुगंध का समुद्र जो बह रहा था उस सुगंध के समूह से जो वायु वासित हो रही थी और पुष्प बृंदम अंग फूलों के वृक्षों के पास में चंद नान वो चंदन की वायु थी तो पुष्प और चंदन इनके द्वारा उसका सुगंध गुण भी प्रकट हो रहा था और मंदतामकिल मंद मंद रूप में वो वायु मुदा माने आनंद पूर्वक अविंदो मैंने प्राप्त की उस वायु को मैंने अविंदो मैंने प्राप्त किया आल तो मंदताम के मुदा अविंदो उस अंगल ने मंदता को भी प्राप्त किया मंदता को प्राप्त किया मंदताम अविंद मंदता को उस वायु ने प्राप्त किया।, किया था मैं शीतल मंद स्वंध वायु थी आल तई परमलई बिसर्प भी शंकताद्भुतया निरक्ष बृंग मनु सांद्रताला कई अकाल अरि आलि अरि सखी तई परमलई बिसर्प भी जहां पर सुगंध जो आ रही थी तो तय परमल माने उन सुंदर पुष्पों की सुगंध से बिसर्प भी माने चारों ओर जो सुगंध फैल रही थी फूलों की अब फूलों की सुगंध तो सब छोटी है मुख्य जो सुगंध है वो काई की है श्याम सुंदर के श्री अंग की तो श्री अंग की वहां पर श्याम सुंदर के श्री अंग की सुगंध फैल रही थी तो तत्व तय ही परमल ही श्याम सुंदर की कोई अपूर्व परमल चारों ओर फैल रही थी विसार भी मैने फैल रही थी आली माने तत् सखी तई परमल श्री श्याम सुंदर के अपूर्व परमल भी चारों ओर फैल रही थी उस फैलती हुई सुगंध को देख करके शारया निरक्ष उस समय शंकित होकर के अपूर्व रूप से शंकित हो करके तया मैंने चारों ओर देखा मैंने चारों ओर देखा अब श्री नानी मुखी जी की नाशिका की सुगंधि की महिमा का क्या वर्णन किया जाए नाशिका की क्षमता का क्या वर्णन किया जाए वृंदावन में इतने पुष्प खिल रहे हैं परंतु उन पुष्पों के बीच में यह अलग से पहचान रही है कि कुंद कुलपते बात गंधा रासकिल्ला में महाराज में सुखदेव जी वर्णन कह हैं कि यह कुंद की माला की गंध है और इस गंध में भी यह श्याम सुंदर के श्री अंग की गंध है तो यह जो सामर्थ्य है यह सामर्थ्य हरेक में नहीं है यह केवल गोपियों में ही सामर्थ्य है कि वृंदावन में कितनी फुलवारी खिल रही है तो ये गंध तो फुलवारी की है ये गंध श्याम की माला की है और ये गंध माला में बसी हुई श्याम के अंग की गंध है और ये उस अंग की गंध में प्रिया के अंग की गंध है इतनी बारीकी से पहचान लेना ये हर की बस बात हो रही है कि कुंद कुलपते यह बात गंधा ये कुंद की गंध माला है माला में भी कुलपते है श्याम की अंग की गंध है इतनी बारीकी से पहचानना यह सखियों की भावना है और यहां पर भी वही भाव प्रकट कर रहे हैं कि भी परि सखी जो चारों सुगंध फैल रही थी उस सुगंध में श्याम की अंग की गंध को भी पहचान करके शंकित अद्भुतया ये ऐसी सुगंध कौन सी है ये कोई अद्भुत सुगंध है अर्थात ये तो शाम के अंग की सुगंध है ऐसा विचार करके निरक्षशी मैंने जब देखा निरैक्षशी मैंने जब देखा क्या देखा कि भृंग ब्रंद मनु सांद्रता तुला उस समय श्री श्याम सुंदर के श्रीअंग का मैंने दर्शन किया श्याम का बपू कैसा है कि भृंग ब्रंद मनु सांद्रता तुला भोरों के आसपास घूमने के कारण जिस अंग की सान्द्रता माने श्यामलता और भी ज्यादा बढ़ गई थी ऐसे शामल अंशु भी श्यामल अंशों अंश माने किरणों से युक्त कोई अपूर्व स्वरूप का कई अपी कोई अपूर्व स्वरूप का निरक्षी यह क्रिया है मैंने निरीक्षण किया निरीक्ष मैंने उस समय श्री श्याम सुंदर का निरीक्षण किया कोई भोनों के आसपास घूमने से जिनकी शामलता और भी ज्यादा सांद्र हो गई थी घनी हो गई थी ऐसी श्री श्याम सुंदर के अंग की शोभा का मैंने उस समय दर्शन किया श्री श्याम सुंदर कैसे हैं कि आप उस समय बैठे हुए हैं किसी पुष्प के नीचे बैठे हैं उस पुष्प के उस वृक्ष की शोभा का वर्णन कर रहे हैं जिस फूल वाले वृक्ष के नीचे बैठे हैं कि अत्र पुष्पित पुष्प तति भी फूलों की तति मानी पंक्ति उससे युक्त ध्रुमोत्पलह कोई द्रुम था कोई वृक्ष था जो कमल के समान दिख रहा है तो पुष्प तति भी पुष्पों की तति माने समूह के द्वार समूह से युक्त कोई अपूर्व द्रुम वहां पर विराजमान है कोपी अगा सहस्त्र नेत्रतांत और उस उसमें चारों फूल पर फूली फूल खिल रहे हैं अब वो खिले हुए फूल कैसे लग रहे हैं मानो ये लग रहा है कि वो वृक्ष मानो उसके हजार नेत्र हों और हजार नेत्र होकर के वो जैसे वृंदावन की शोभा का दर्शन कर रहा हो तो कोपी नेत्रतम मानो हजार नेत्र का अंत्यकम वो वृक्ष देख रूपी करता वृक्ष वो द्रुम वृक्ष यह माने वो वृक्ष कम अपम अंतकम मानो वो वृक्ष कोई परम प्रिय वस्तु को अपने पास देख रहा हो और, और उस वृक्ष से उसकी वृक्षों के फूलों से जो मधुधार टपक रही थी वो मधुधार ऐसी लग रही थी कि मानो आनंद के आंसू उस वृक्ष के नेत्र से बह रहे हैं तो वृक्ष हो गया एक दर्शक उसमें खिले हुए फूल हो गए वे शास्त्र नेत्र और उन शास्त्र नेत्रों से पुष्पों से टपकने वाली शहद की जो बूंदे हैं फुआर मधुधारा वो मधु ही हो गया मानो नेत्रों से टपकने वाले आनंद के आंसू, तो पूरा उत्प्रेक्षा यहां पर निरूपण कर रहे हैं कि अत्र वहां पर पुष्प तति फूलों की पंक्ति से द्रुमोत्पल एक उत्पल माने खिले हुए द्रुम का मैंने दर्शन किया वृक्ष का दर्शन कियापी अगाते वो शास्त्रीय नेत्रता जो मानो हजार नेत्र बनकर के विराजमान हो गया हो वृक्ष कम अप्र कम और हजार नेत्र से उसने कोई अपूर्व कांति का कांत वस्तु का कोई अपूर्व सुंदर वस्तु का दर्शन किया है और फाड़ करके हजार नेत्रों से वो वृक्ष जैसे दर्शन कर रहा है वो अद्भुत वस्तु कौन सी है शाम सुंदर जो नीचे बैठे हैं उस वृक्ष के नीचे शाम सुंदर बैठे हुए थे तो उन शाम सुंदर का दर्शन करके मानो हजार नेत्र से की वह वृक्ष माने उनका दर्शन कर रहा था और किरण मान माने बिखेर रहा था मधु मधुमिषात मधु माने शहद की फुहार के माध्यम से मधु धारा के माध्यम से शहद शहद की की फुहार के माध्यम से मानो अश्व शीकर आंसुओं की बूंदों को ही फैला रहा था ऐसे उस नेत्र उस वृक्ष के ऊपर यहां पर बाकी पूरा हो जाएगा चित्र भाक अग्रतस्तम नेत्र श्याम सुंदर को विराजमान देखा आल मुह अत्र चित्रभाग तेन मान उस वृक्ष के साख के कारण अत्र चित्रभाग जो परम शोभित होकर के विराजमान थे को अग्रतस्तम अपि श्री जो नेत्र के पथ के आगे दिख रहे थे मेरे दृष्ट पथ में जो सामने नेत्र पांचता मैंने मेरे पथ में जो सामने अग्रगस्तम आगे विराजमान थे अग्रगस्तम यह क्रिया है जो मेरी आंखों के सामने विराजमान थे ऐसे श्री श्याम सुंदर का दर्शन किया तो तेन मन उस वृक्ष के साथ में अत्र चित्र भाग जो परम शोभित थे अग्रतस्तम जो आगे विराजमान थे अग्रतस्त माने आगे विराजमान होकर के जो विराज जो शोभित हो रहे थे मम नेत्र पांथता मेरे नेत्र पथ के सामने जो विराजमान थे ऐसे माधुरी भर धुरी माधुरी की अधिकता से परम श्रेष्ठ उन श्री श्याम का ध्रीण मान ऐसे उन श्री श्याम का मैंने दर्शन किया परस्फुटक परपराग चत्वरे जो परम श्रेष्ठ पराग से भीगे हुए उस चत्वर के ऊपर उस वृक्ष के नीचे फूल वाला जो वृक्ष है उस फूल वाले वृक्ष के नीचे जो विराजमान हैं और विराजमान होकर के जो आज आजप के नीचे विराजमान होकर के मानो प्रतीक्षा कर रहे थे ऐसे वी शामचंद्र का दर्शन किया बिटप माने जो उत्कंठित प्रेमी का पालन करे उसका नाम है बिटक वृक्ष का एक नाम है बिटक बिटका जो पालन करे उसका नाम बिटक बिटमा ने जो प्रतीक्षा देख रहा हो प्यारी की उसका जो पालन करे अर्थात पेड़ के नीचे बैठ करके ही वो प्रेमी जन प्रिया की या दूती की प्रतीक्षा करता है तो जहां पर प्रतीक्षा की जाए उस स्थान का नाम हुआ बिटप तो उस बिटप के पीछे नीचे बिराजमान उन रसिक श्रोमणी को अभी सखी उस समय मैंने देखा मम मेरे के आगे हो करके वे श्री श्याम सुंदर थे उन श्री श्याम सुंदर का मैंने दर्शन किया अब श्याम सुंदर का यह दर्शन किया है अब श्याम सुंदर के साथ में इनकी वार्तालाप होगी और श्याम सुंदर इनसे जो कुछ भी कहेंगे उसको श्याम सुंदर अपना बिरा निवेदन उस दूती के माध्यम से अपना संदेश श्री विश्वानंद जी के पास में अब भिजवाएंगे नांदी मुखी पहुंच गए श्याम सुंदर के पास में श्याम सुंदर की शोभा का दर्शन किया अब श्याम सुंदर का जो वार्तालाप है उस वार्तालाप को ये श्रवण करेंगे बोलो श्रृंदावन बिहारी लाल की जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय गोपाल गो गो जय जय राधा हरि गोविंद जय जय राधा हरि गोविंद जय जय सुय गौर हरि जय जय श्री